आनंद की खोज नायमात्मा बलहीन लभ्य है प्रबल इच्छा शक्ति प्रबल इच्छा शक्ति वस्तुता साधक का सबसे बड़ा बल है जिसकी सहायता से वह बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को पार कर सकता है आध्यात्मिक पथ को छूरे की धार की तरह तीक्षण एवं कठिन बताया गया है इस पर चलने के लिए प्रबल इच्छा शक्ति की आवश्यकता है जिसका अवरोध दुनिया की कोई शक्ति न कर सके यह तो इच्छा शक्ति सभी में विद्यमान रहती है तथा सांसारिक कार्यों में वही सफलता की कुंजी भी है लेकिन उसका उपयोग आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए करने पर वह परम पथ तक पहुंचती है तप व्रत नियम पालन अनुष्ठान आदि के द्वारा इच्छा शक्ति की वृद्धि होती है यदि चित्त वृत्ति निरोध में सत्य अहिंसा आदि उच्च आदर्शों का पालन करने में हम असफल होवें तो भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए तथा पुनः उठकर उनको जीवन में उतारने के लिए प्रयत्न करना चाहिए स्वामी ब्रह्मानंद जी कहते थे कि एक नवजात बछड़ा जब सर्वप्रथम अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयत्न करता है तो प्रारंभ में वह गिर पड़ता है बार बार गिरने पर भी वह उठने का प्रयत्न करता रहता है और अंत में अपने पैरों पर खड़ा हो ही जाता है दौड़ने भी लगता है एक चीटी को किसी दुर्गम मार्ग से भारी आहार का टुकड़ा ले जाते हुए देखिए वह बार बार असफल होते हुए भी प्रयत्न करता करना नहीं छोड़ती और अंत में सफल होती है। आध्यात्मिक जीवन बाधाओं से पूर्ण है लेकिन ये बाधाएं एक महान शुभ भी साधती है इनसे लड़ने जूझने से साधक की इच्छा शक्ति की वृद्धि होती है ये बाधाएं मानव साधक रूपी पहलवान को सबल सक्षम बनाने के लिए परमात्मा द्वारा जानबूझकर पैदा की गई परीक्षाएँ या व्यायाम विशेष है अतः साधक को कठिनाइयों को घबराना नहीं चाहिए यही नहीं उसे उन्हें संग स्वीकार करना चाहिए कुछ लोग तो जानबूझकर ऐसी परिवेश चुनते हैं जो कठिनाइयों से पूर्ण हो जिससे मन को सतत संघर्ष की आदत बनी रहे और इच्छा शक्ति का उपयोग करने के अवसर प्राप्त होते रहें आत्मविश्वास आत्मविश्वास मानसिक बल का लक्षण है जिस पर स्वामी विवेकानंद ने बार बार बल दिया है हम ही अपने भाग्य विधाता सबग्र हम में समग्र शक्ति निहित है तथा हम आध्यात्मिक जीवन में अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं इस तरह दृढ़ आत्मविश्वास के बिना किसी भी प्रकार की प्रगति संभव नहीं है सर्वप्रथम स्वयं की अनंत संभावनाओं के प्रति इस प्रकार का दृढ़ विश्वास होना चाहिए इसके साथ ही साथ अपने आध्यात्मिक आदर्श को दृढ़ता से पकड़े रहना चाहिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि किसी एक आदर्श को ले लो और सारा जीवन उसके अनुरूप बिता दो कोई देशभक्ति का कोई सेवा का कोई सत्य अथवा अहिंसा आदि किसी भी एक आदर्श को स्वीकार कर सकता है लेकिन एक बार स्वीकार करने के बाद अंत तक उसे पकड़े रहना चाहिए विचारों के विभ्रम के आधुनिक युग में सैकड़ों आदर्श हमारे मस्तिष्क पर नित्य प्रति आघात करते हैं ऐसे में आदर्श एवं लक्ष्य में परिवर्तन की बहुत बड़ी संभावना रहती है जीवन के विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जूझते हुए साधना की कठिनाइयों से लड़ते हुए एवं बाह्य जगत की परस्पर विरोधी विचारधाराओं के बीच भी हमें एक निर्धारित पथ को नित्य प्रति पकड़े रहना चाहिए एक पथ एवं लक्ष्य पर बने रहना मानसिक शक्ति का लक्षण है बहुत से साधक साधना पद पर बड़े उत्साह से अग्रसर होना प्रारंभ करते हैं लेकिन कुछ ही दिनों बाद उनका वह सारा उत्साह शांत हो जाता है तथा वे अपने ही द्वारा पैदा की गई बाधाओं के सामने हार मान लेते हैं स्वामी विवेकानंद इसीलिए बार बार धैर्य एवं अध्यवसाय पर बल दिया करते थे निर्भयता निर्भयता मानसिक शक्ति का एक निश्चित लक्षण है स्वामी विवेकानंद के अनुसार भय ही पाप तथा पतन का कारण है तथा अपने दिव्य स्वरूप का अज्ञान ही इसका मुख्य कारण है उपनिषद में कहा गया है द्वितीयद्वै भयम भवती अर्थात जहां मैं तुम का बोध है जहां द्वैत है वहीं भय होता है अद्वैत में भय नहीं होता जनक को याज्ञवल्क ने कहा था अभियम वही जनक प्राप्तोसी। अर्थात हे जनक तुमने ज्ञान प्राप्ति के बाद अभय को प्राप्त किया है स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि समग्र उपनिषदों का मुख्य भाव है अभी ही अर्थात निर्भयता शास्त्रोक्त पूर्ण निर्भयता तो ब्रह्म ज्ञान के बाद ही प्राप्त हो सकती है लेकिन हम जिस मात्रा में अपने आत्मा के प्रकाश का तथा दूसरों में परमात्मा का अनुभव करने लगते हैं उतनी मात्रा में हम क्रमशः निर्भयता को प्राप्त होते हैं श्री रामकृष्ण साधन रूप निर्भयता का उल्लेख करते हुए कहते हैं लज्जा घृणा भय तीन थकते नाय अर्थात लज्जा घृणा और भय के रहते परमात्मा परमात्म वस्तु लाभ नहीं हो सकता और ये भय कई प्रकार के हो सकते हैं साधन पथ की कठिनाइयों बाधाओं लक्ष्य प्राप्त न होने की संभावना आदि का भय कई ढीले ढाले साधकों को इस पथ पर अग्रसर नहीं होने देता भविष्य के अनिश्चितता भय को पैदा करती है कुछ लोग दूसरों से डरते हैं वे सोचते हैं कि अगर मैं साधना करूँ तो लोग क्या कहेंगे वे मेरा मजाक उड़ाएंगे इत्यादि श्री रामकृष्ण अपने भक्तों को कृष्ण में ताली बजा कर हरिनामोच्चारण करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहते थे कि अमुक बाबू हरिनाम करते समय नाचते हैं ऐसा लोग यदि कहें तो कहने दो तुम लज्जा भय त्याग का भगवान नाम करो इस प्रकार के भय भी लक्ष्य तथा पथ के विषय में अस्पष्टता के कारण उत्पन्न होते हैं थोड़ा सा विश्लेषण करने पर हम पाएंगे कि भय अधिकांश कल्पित होता है साहसी निर्भय साधक की समस्याएं व कठिनाइयाँ अपने आप दूर हो जाती हैं तथा परिस्थितियां अनुकूल हो जाती हैं प्रबल देहात्मबोध भय का एक प्रमुख कारण है मैं देह हूँ जब तक यह अज्ञान बना रहेगा तब तक जरा रोग मृत्यु का भी भय बना रहेगा विपरीत क्रम से कहें तो जब तक मृत्यु का भय है तब तक देहात्मबोध भी रहेगा तथा देहात्मबोध से उठने का एक उपाय मृत्यु आदि के भय का त्याग करना है मृत्यु का भय अज्ञान का भय है क्योंकि हमें उसका अनुभव नहीं है इस पर विजय प्राप्त करने के लिए किसी न किसी प्रकार से इसको अनुभव के क्षेत्र में लाना पड़ता है जब विचार द्वारा अथवा अन्य लोगों के जीवन में मृत्यु को देखकर किया जा सकता है अगर जीवन में भौतिक सुख की तीव्र लालसा न हो तो न्यूनाधिक मात्रा में शारीरिक व मानसिक कष्ट सहन किया हो तो भय की मात्रा कम हो जाती है सर्वोपरि अर्थहीन कल्पित भय से विवेक विचार द्वारा शीघ्र छुटकारा पाया जा सकता है आध्यात्मिक साधना पर्वतारोहण समुद्र में गोता लगाने आदि की तरह एक साहसिक कार्य है अतः इस मार्ग में भय के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता इसका अर्थ यह नहीं कि हम अपने आप को बहुत बलवान या सक्षम समझें तथा दो दुस्साहसपूर्वक ऐसे कार्य करने का प्रयत्न करें जो हमारी शक्ति के बाहर हो लेकिन जो व्यक्ति असफलता पतन अथवा बाधाओं से सदा भयभीत रहता है वही अधिक गिरता है उसी तरह जे जो अधिक आश्वस्त रहता है कि वह भी फिसले बिना नहीं रहता स्वयं की शक्ति का सही अंकन करना तथा सावधानी बरतना उतने ही आवश्यक है जितने साहस और निर्भयता सहिष्णुता और अहिंसा स्वामी विवेकानंद के अनुसार सहिष्णुता और अहिंसा बल के देवता हैं प्रतिकार की सामर्थ होते हुए भी सहन करना अधिक बल की अभिव्यक्ति है स्वामी जी बैल और मच्छर का दृष्टान्त देते हुए कहते थे कि एक मच्छर बहुत देर तक एक बैल की सींग पर बैठा रहा उड़ते समय इतनी देर तक बैल को कष्ट देने के लिए उसने बैल से क्षमा याचना की इस पर बैल ने कहा कि तुम अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ मेरी देह पर जितने समय चाहो रहो मुझे कोई कष्ट नहीं होगा तात्पर्य कि बलवान व्यक्ति ही संसार की छोटी मोटी बाधाओं को हर्ष विषाद रहित होकर सहन कर सकता है किसी के द्वारा दिए गए कष्ट या पीड़ा का प्रतिकार उसे दुख पहुंचाकर करना बल्का नहीं ओछेपन का लक्षण है जिसकी लाठी उसकी भैंस जैसे को तैसा आदि सिद्धांत सामान्य लोगों के लिए है अन्याय का युद्धादि द्वारा प्रतिकार करना एक स्तर पर बल का लक्षण वाले ही माना जाए किंतु इससे भी उच्च एक स्थिति है प्रतिकार का बल होते हुए भी अम्लान बदन उसे सहन करना अधिकतर बल का देवतक है लेकिन दुर्बलता और असमर्थता को कहीं हम असह सहिष्णुता न समझ बैठें इसीलिए स्वामी जी ने दुर्बल युवकों से पूछा था कि उसमें डाका डालने चोरी करने आदि की सामर्थ्य है या नहीं उनका ऐसा युवकों से डाका डलवाना नहीं था शक्ति की कई प्रकार की अभिव्यक्तियां हो सकती है पुराणों में ब्रह्मा विष्णु एवं महेश को सृष्टि पालन तथा संहार का देवता माना गया है तथा ये कार्यक्रमश राजसिक सात्विक तथा तामसिक शक्तियों से संपन्न माने गए हैं वस्तु का निर्माण तथा नाश सामान्यतः उनके संरक्षण अथवा स्थिति से अधिक नाटकीय घटनाएँ हैं अतः निर्माण एवं नाश में शक्ति का कार्य स्पष्ट दिखाई देता है लेकिन पालन अथवा संरक्षण में भी शक्ति की आवश्यकता है तथा उसे सात्विक शक्ति की संज्ञा देकर उच्चतर स्थान प्रदान किया गया है माता बच्चे के सभी अत्याचार लात मारना रोना चिल्लाना आदि अम्लान बदन से सहन कर उसका लालन पालन कर उसे बड़ा करती है वह उसे बार बार मारती या दंड नहीं देती सहिष्णु व्यक्ति का दृष्टिकोण इसी तरह का होता है इससे यह नहीं समझना चाहिए कि अहिंसक व्यक्ति दूसरों के अत्याचारों को केवल चुपचाप सहन करता रहता है वस्तुता ऐसे व्यक्ति में इतना बल होता है कि लोग उस पर अत्याचार करने का साहस नहीं करते आंतरिक बल का एक लक्षण है कि दूसरों को हमारी दृढ़ता एवं नैतिक बल का भान हो संसार इतना अशुभ है कि यदि हम दुर्बल हों तो लोग हमारा दुरुपयोग किए बिना नहीं रह चुकेंगे अतः हमें इतना बलवान होना चाहिए कि लोग अनायास ही हमारे बल का अनुभव कर हमारे दुरुपयोग का साहस न करें दृढ़ता एवं आत्म सम्मान के द्वारा स्वयं की रक्षा करनी चाहिए उपसंहार लोहे की जंजीर की शक्ति उसकी सबसे कमजोर कड़ी से जानी जाती है अगर अधिकांश कड़ियाँ सफल हों लेकिन एक दो कड़ियाँ दुर्बल हों तो ऐसी श्रृंखला दुर्बल ही मानी जाएगी इस तरह साधक के जीवन में किसी भी प्रकार की छोटी से छोटी दुर्बलता का काम होना शुभ नहीं है अनेक नैतिक सद्गुणों के होते हुए भी एकाध चारित्रिक दुर्गुण या दुर्बलता साधक के पतन का कारण बन सकती है अतः तीव्र अध्यवसाय के द्वारा प्रयत्नपूर्वक सजग रहते हुए अपने चरित्र की दुर्बलताओं का अवलोकन कर उन्हें धीरे धीरे दूर करने का सदा प्रयत्न करते रहना चाहिए